गीता तत्व चिंतन काम सिर्फ सबसे बड़ा शत्रु अस्सी बुद्धि में काम का प्रवेश खतरनाक लेकिन यदि काम बुद्धि में घुसकर अपना घर बना ले तब उसे नष्ट करने के लिए बड़ा ही कठिन श्रम करना पड़ता है काम के बुद्धि में घर बनाने का तात्पर्य है विषय भोग को बौद्धिक स्वीकृति जब हम बुद्धि से काम को उचित मानने लगते हैं तब उसके दूर करने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता जब तक बुद्धि काम को एक दोष मानती है शत्रु मानती है तब तक उसको खदेड़ने की चेष्टा हो सकती है पर यदि बुद्धि उसे अपना मित्र मान ले तब उसको घर से निकालने का प्रश्न कहाँ यदि हम अपने घर में आगंतुक व्यक्ति को शत्रु समझें तब वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो हम उसको निकाल बाहर करके करने का निरंतर उपाय खोजते रहेंगे और उसे खदेड़ कर ही दम लेंगे पर यदि उसे अपना मित्र मान ले तब उसे निकालना तो दूर रहा यदि हमें लगा कि वह अपुष्ट है दुर्बल है तो हम उसे पोषण भी देंगे और उसके बल को बढ़ाने की भी चेष्टा करेंगे बुद्धि में जब काम अपना घर बनाता है तब बुद्धि उसे अपना मित्र समझकर ही स्थान देती है आजकल ऐसे अनेक लोग हैं जो काम को बौद्धिक स्वीकृति देकर साधना के नाम पर विषय भोगों का समर्थन करते हैं उनके लिए मैथुन सुख समाधि का पर्याय बन जाता है यही काम द्वारा ज्ञान को आवृत्त कर लेना है इंद्रिय मन और बुद्धि को अपने अनुकूल बनाकर काम देहाभिमानी जीव के ज्ञान को ठक लेता है और उसे मोहित कर देता है तब उसे विषय भोग ही जीवन का परम प्रयोजन मालूम पड़ने लगता है यह सबसे संकट की स्थिति है काम एक रोग है और वह तभी दूर किया जा सकता है जब उसे रोग माना जाए पर यदि कोई व्यक्ति बुद्धि के द्वारा रोग का समर्थन करे और कहे कि नहीं यह रोग नहीं है तब तो उसमें रोग के नाश की प्रवृत्ति ही नहीं होगी काम जब तक मन में रहता है हम मन से विषम भोगों का चिंतन तो करते हैं हम मन से विषय भोगों का चिंतन तो करते हैं पर हमें यह बोझ रहता है कि यह ठीक नहीं है हम जानते हैं कि यह मन की अवस्थता अवस्थ, का लक्षण है और हम उस अस्वस्थता को दूर करने की चेष्टा भी करते हैं पर जब काम बुद्धि में प्रवेश कर जाता है तब विषय भोगों का चिंतन हमें स्वाभाविक लगने लगता है ऐसी अवस्था में काम इंद्रिय मन बुद्धि को इस प्रकार भरमा देता है कि वे काम की भयंकरता को न देख उसकी मोहकता में फंस जाते हैं और अंततोगत्वा जीवात्मा की दुर्गति कर देते हैं इसीलिए काम को दूर करना अनिवार्य है पर यह तभी हो सकता है जब उसे इंद्रिय मन और बुद्धि से अलग किया जाए यह जा कैसे साधित किया जाता है इसकी चर्चा अगले श्लोकों में की गई है